ज्ञान लेखक आचार्य मनोज पांडे छह सत्य को ग्रहण और असत्य का त्याग युर्वेद प्रथम अध्याय छठा मंत्र है। किसने सत्य और असत्य छोड़ने की आज्ञा दी है यह उपदेश अगले मंत्र में दिया जा रहा है युनकती सत्वा युनति कस्मयत्वा युनकती तस्मयत्वा युनकती कर्म एवं विषाय वाम छे पदार्थ क्या कौन सुख स्वरूप तुझको अच्छी अच्छी क्रियायों के सेवन करने के लिए युनक्ति आज्ञा देता है सह वे जदेश्वर ट्वा विद्या आदि शुभ गुणों को प्रकट करने के लिए विद्वान अथवा विद्यार्थी होने की युनक्ति आज्ञा देता है कस्मै किस किस प्रयोजन के लिए ट्वा मुझको और तुझको युनक्ति युक्त करता है कसमय पूर्वोक्त सत्यव्रत के आचरण रूप यज्ञ के लिए ट्वा धर्म के प्रचार के प्रचार करने में उद्योगी को युनक्ति आज्ञा देता है स वही ईश्वर कर्म उक्त श्रेष्ठ कर्म करने के लिए वाम कर्म करण अथवा कराने वालों को नियुक्त करता है वेशाएं शुभ गुण अथवा विद्याओं में व्याप्ति के लिए वाम विद्या पढ़ने और पढ़ाने वाले हम तुम लोगों को उपदेश करता है भावार्था इस मंत्र में प्रश्न और उत्तर से परमेश्वर जीवों के लिए उपदेश करता है जब कोई पूछे की कौन तुम्हें सत्य कर्मो को करने के लिए उपदेश देता है इसका उत्तर यह है कि प्रजाप्ति परमेश्वर वेद के द्वारा सभी अच्छे अच्छे कर्मों को करने का प्रेरणा और उपदेश करता है हमारे जीवन में जो भी अच्छी बुरी परिस्थितियां आती हैं, वे हमारे कर्मों के फल हैं। मानव जीवन के रूप में परमात्मा ने हमें एक स्व अवसर प्रदान किया है कि सत्कर्म करते हुए हम अपने जीवन को उन्नति के मार्ग पर ले जाए कुकर्मो द्वारा इसका सर्वनाश न करें भगवान ने हमें इस संसार में भेजा है जिससे हम सभी प्राणियों के कल्याण हेतु तो अपनी प्रतिभा व क्षमता का नियोजन कर सकें, अपने पुरुषार्थ से अपने पाप कर्मों का प्रायश्चित भी करें और सत्कर्मों द्वारा पुण्य फल भी प्राप्त करें हम स्वयं को पहचाने और पूर्ण आस्था व ईश्वर विश्वास के साथ कर्म पद पर बढ़ते रहें तो हमें ईश्वरीय सहायता भी मिलती रहेगी ईश्वर केवल उन्हीं की सहायता करता है जो अपनी सहायता स्वयं करना चाहते हैं हमें सतत सतर्क रहकर इसी विश्वास के साथ अपनी जीवनचर्या का निर्धारण करना होगा तभी हम सफलतापूर्वक वर्तमान जीवन की तमाम चुनौतियों से पार पा सकेंगे पुरुषार्थ चतुष्टय का तात्पर्य है कि हमारा पुरुषार्थ चार बिंदुओं धर्म अर्थ काम और मोक्ष पर आधारित हो विद्वान मनीषियों ने गहन चिंतन मनन के बाद हमारे कर्मो के लिए यह चार आधार निश्चित किए थे और इनका क्रम भी उन्होंने उत्तम चरित्रवान संस्कारित और परिष्कृत व्यक्तियों से युक्त समाज का निर्माण करने के लिए धर्म अर्थ काम और मोक्ष की नी हमें सौंपी थी धर्म जीव और जीने दो धर्म कोई उपासना पद्धति नहीं है यह तो एक विराट एवं विलक्षण जीवन चर्या है जीवन जीने की कला है ऋषि परंपरा द्वारा सिंचित अवतारों और महापुरुषों द्वारा संरक्षित धर्म का महावृक्ष सनातन काल से पल्लवित एवं संवर्धित होता चला आ रहा है इसमें स्व स्वार्थ नहीं है इसकी छत्रछाया में समस्त विश्व जीवे एवं जीवेट जीव और जीने दो के सिद्धांत का पालन करते हुए सुख शांति पूर्वक जीवन यापन का आनंद भोगता है देश विदेश में फैले अनेकानक मतांतरों उपासना पद्धतियों कर्मकांडों के सह अस्तित्व के साथ अपने सांस्कृतिक एवं नैतिक मूल्यों में उतरोतर वृद्धि करना ही धर्म का मूल उद्देश्य है इसी को हिंदुत्व भी कहते हैं धर्म ही मानव के समस्त क्रियाकलापो को संचालित करके संपुष्ट समाज रचना को आलंबन प्रदान करता है व्यक्ति परिवार समाज या राष्ट्र जब भी धर्म से परे हटकर अधर्म के कार्यों में लिप्त हो जाते हैं वे है अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का कार्य ही करते हैं धर्म का अर्थय कर्तव्य मनुष्य का मनुष्य के प्रति कर्तव्य अन्य प्राणियों के प्रति कर्तव्य पेड़ पौधे व पर्यावरण के प्रति कर्तव्य समाज और राष्ट्र के प्रति कर्तव्य पूरी निष्ठा व ईमानदारी से भाव से अपने कर्तव्य का पालन करना ही सचा धर्म है यही मानव धर्म है हिंदू हो या मुसलमान सिख हो या ईसाई पारसी हो या यहूदी, यह तो सभी के लिए समान है अर्थ उपार्जन के भाव से हो धर्म के बाद दूसरा स्थान अर्थ का है अर्थ के बिना धन के बिना संसार का कार्य चल ही नहीं सकता जीवन की प्रगति का आधार ही धन है उद्योग धंधे व्यापार कृषि आदि सभी कार्यों के निमित्त धन की आवश्यकता होती है यही नहीं धार्मिक कार्यों, प्रचार अनुष्ठान आदि सभी धन के बल पर ही चलते हैं अर्थोपार्जन मनुष्य का पवित्र कर्तव्य है इसी से वे प्रकृति की विपुल संपदा का अपने और सारे समाज के लिए प्रयोग भी कर सकता है और उसे संवर्धित व संपुष्ट भी पर इसके लिए धर्माचरण का ठोस आधार आवश्यक है धर्म से विमुख होकर अर्थोपार्जन में संलग्न मनुष्य एक ओर तो प्राकृतिक संपदा का विवेकहीन दोहन करके संसार के पर्यावरण संतुलन को नष्ट करता है और दूसरी ओर अपने क्षणिक लाभ से दिग्भ्रमित होकर अपने व समाज के लिए अनेकानक रोगों व कष्टों को जन्म देता है यही सब तो आजकल हो रहा है धर्म ने ही हमें यह मार्ग सुझाया है की प्रकृति से समाज से हमने जितना लिया है अर्थोपार्जन करते हुए उसे अधिक वापस करने को सदैव प्रयासरत रहे हमारी यज्ञ परंपरा भी इसी उत्कृष्ट भावना पर आधारित है काम त्याग भाव से भोग करो धर्म और अर्थ के बाद काम को तीसरा स्थान दिया गया है काम को धर्म और अर्थ दोनों पर ही आश्रित होना चाहिए काम तो जीवन की प्राण शक्ति है यदि मनुष्य में कामना ही नहीं होगी कुछ करने व पाने की लालसा नहीं होगी तो वे मृत हो जाएगा प्रगति का चक्र रुक जाएगा काम इच्छा से प्रेरित होकर ही मनुष्य तरह तरह के आविष्कार करता है भौतिक सुख के साधन तैयार करता है और इसी में बहुमुखी प्रगति के दर्शन होते हैं परंतु हमारे ने का मंत्र भी तो हमें दिया है त्याग भाव से भोग करो संसार में जो कुछ भी है समाज के लिए है धर्मानुसार विवेकपूर्ण चिंतन के आधार पर ही उसका उपभोग करो पहले त्याग करो अन्य सभी का ध्यान रखो फिर स्वयं उपभोग करो दूसरों को खिलाकर तब स्वयं खाओ काम को अपनी इच्छाओं व लालसाओं को सबसे ऊपर समझकर उनके बाहर से समाज को जर्जर जर मत बना था अंत तो वे तुम्हारे ही संहार का कारण बनेगा मोक्ष जीवन आनंद में हो मोक्ष का स्थान अंत में आता है यह हमें तभी प्राप्त हो सकेगा जब हमारा अर्थ व काम दोनों ही धर्म से संचालित होंगे धर्मानुसार आचरण न करने पर हमें अर्थ सुख तो मिल सकता है पर मन के कलुष्क व अशांति के अतिरिक्त में मोक्ष कहा मिलेगा बाह्य दृष्टि से हम भले ही धन धा वैभव व संपन्नता से परिपूर्ण दिखाई दें, परन्तु अनगढ़ असभ्य और असंस्कृत होने से हम आर्थिक दृष्टि से भी कहीं अधिक घाटे में रहते हैं दरिद्रता वस्तुतः है असभ्यता की प्रतिक्रिया मात्र ही है आलसी प्रमादी दुर्गुणी दुर्व्यस्त मनुष्य या तो उचित अर्थोपार्जन कर ही नहीं पाते और यदि कुछ अर्जित भी कर लेते हैं तो उसे नशेबाजी व अन्य फिजूल खर्चियों में नष्ट कर देते हैं मन में हर समय अशांति व भय बना रहता है ऐसे में मोक्ष की कल्पना रात्रि में सूरज की खोज के समान है न्याय दर्शन भारत के छह वैदिक दर्शनों में एक दर्शन है इसके प्रवर्तक ऋषि अक्षत गौतम है जिनका न्याय सूत्र इस दर्शन का सबसे प्राचीन एवं प्रसिद्ध ग्रंथ है जिन साधनों से हमें गृह तत्वों का ज्ञान प्राप्त हो जाता है उन्ही साधनों को न्याय की संज्ञा दी गई है देवराज ने न्यायिक को परिभाषित करते हुए कहा है नियत विवक्षित्थ है अनेक नीति जिस साधन के द्वारा हम अपने विवक्षित गेय तत्व के पास पहुँचाते हैं उसे जान पाते हैं वही साधन न्याय है दूसरे शब्दों में जिसकी सहायता से किसी सिद्धांत पर पहुंचा जा सके उसे न्याय कहते हैं प्रमाणों के आधार पर किसी निर्णय पर पहुंचना ही न्याय है यह मुख्य रूप से तर्क और ज्ञान है इसे तर्क शास्त्र, शास्त्र हेतु विद्या वाद विद्या तथा अन्वीक्षक भी कहा जाता है ने प्रमाण परीक्षण व न्याय प्रमाणों द्वारा अर्थ सिद्धांत का परीक्षण ही न्याय है इस दृष्टि से जब कोई मनुष्य किसी विषय में कोई सिद्धांत स्थिर करता है तो वह न्याय की सहायता अपेक्षित होती है इसलिए न्याय दर्शन विचारशील मानव समाज की मौलिक आवश्यकता और उद्भावना है उसके बिना न मनुष्य अपने विचारों एवं सिद्धांतों को परिष्कृत एवं सुस्थिर कर सकता है न प्रतिपक्षी के सैद्धांतिक आघातों से अपने सिद्धांत की रक्षा ही कर सकता है यहाँ शास्त्र उच्च कोटि के संस्कृत साहित्य और विशेषकर भारतीय दर्शन का प्रवेश द्वार है उसके प्रारंभिक परिज्ञान के बिना किसी ऊंचे संस्कृत साहित्य को समझ पाना कठिन है चाहे वे व्याकरण काव्य अलंकार आयुर्वेद धर्म हो या दर्शन ग्रंथ दर्शन साहित्य में तो उसके बिना एक पद भी चलना असंभव है न्याय शास्त्र विस्तृत बुद्धि को सुप्रष्कृत तीव्र और विशद बनाने वाला शास्त्र है परंतु न्याय शास्त्र जितना आवश्यक और उपयोगी है उतना ही कठिन भी विशेषतः नव्यय मानव दुर्बोधता को एकत्र करके ही बना है वैशेषिक दर्शन की ही भांति न्याय दर्शन में भी पदार्थों के तत्व ज्ञान से निःह की सिद्धि बताई गई है न्याय दर्शन में सोलह पदार्थ माने गए हैं एक प्रमाण ये मुख्य चार हैं प्रत्यक्ष अनुमान उपमान्यवम शब्द दो प्रमेय ये बारह हैं आत्मा शरीर इंद्रियां, अर्थ बुद्धि ज्ञान उपलब्धि मन प्रवृत्ति दोष प्रेत भाव फल दुख और उपवर्ग तीन संशय चार प्रयोजन पांच दृष्टांत, छह सिद्धांत चार प्रकार के हैं सर्वतंत्र सिद्धांत प्रति सिद्धांत अधिकरण सिद्धांत और अभुगम सिद्धांत सात अवय आठ तर्क नौ निर्णय दस वाद ग्यारह जल्द बारहता तेरा हित्वा भाष ये पांच प्रकार के होते हैं सव्य विचार विरुद्ध प्रकरण सम साध्य सम और कालातीत चौदह छल वाक्ल सामान्य छल और उपचार छल पंद्रह जाति सोलह निग्रह स्थान गौतम के न्याय सूत्र से ही न्याय शास्त्र का इतिहास स्पष्ट रूप से प्रारंभ होता है प्राचीन ग्रंथों में इस न्यायशास्त्र के कति सिद्धांतों की चर्चा तो आज भी विशद रूप से उपलब्ध है परंतु उस प्राचीन तर्कशास्त्र का सम्यक केवं सर्वांगपूर्ण स्वरूप क्या और कैसा था इसका सही ज्ञान किसी को नहीं है बौद्ध दर्शन के प्रकरणों में यह उल्लेख मिलता है कि बौद्ध मतवाले अपने मत का प्रतिपादन आस्तिक सिद्धांतों के विरुद्ध किया करते थे इसी का प्रतिषेध करने हेतु न्याय दर्शन की संरचना हुई बुधवार का समय छठी शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है यही वह समय था जब गौतम ने न्याय शास्त्र की रचना की न्याय दर्शन का एक नाम तर्क शास्त्र भी है प्राचीन ग्रंथ शास्त्रों में किन्हीं किन्हीं स्थानों में गौतम तथा कहीं कहीं अक्षपाद को न्याय दर्शन का रचितता कहा गया है आचार्य विश्वेश्वर की तर्क भाषा की भूमिका के अंतर्गत पृष्ठ ग्यारह से बीस में इसका उल्लेख है उमेश मिश्र द्वारा रचित भारतीय दर्शन में कहा गया है की तर्क शास्त्र बौद्धों के पहले भी था और वे बड़ा व्यापक था इसके भिन्न भिन्न प्राचीन नाम हैं यथा आंवीक्ष हेतुशास्त्र, हेतुविद्या, तर्कशास्त्र, तर्कविद्या, वादविद्या, प्रमाणशास्त्र, शास्त्र तर्क विद्या, विद्या वाक्य तकी विमनसी आदि या सूत्र की संरचना कब हुई इसका निर्णय कर पाना बहुत कठिन है कारण कि विद्वानों ने ईसा पूर्व छठवी शताब्दी से लेकर ईसा पूर्व पांचवी शताब्दी के बीच अपनी मान्यताए प्रस्तुत की है परन्तु सबके अपने अपने पक्ष तर्कयुक्त हैं उससे किसी निश्चित निर्णय पर नहीं पहुंचा जा सकता न्याय शास्त्र के समग्र विचार दो धाराओं में विभक्त किए जा सकते हैं प्रमेय प्रधान और प्रमाण प्रधान गौतम से गंगेश उपाध्याय के पूर्व तक के विद्वानों की रचनाओं के विचार प्रमेय प्रधान हैं और गंगेश उपाध्याय की तत्व चिंता मणि तथा उस पर आधारित परवर्ती विद्वानों की रचनाओं के विचार प्रमाण प्रधान है प्रमेय प्रधान विचार वाले ग्रंथ समूह को प्राचीन न्याय तथा प्रमाण प्रधान विचार वाले ग्रंथ समूह को नव्य न्याय कहा जाता है प्राचीन न्याय की भाषा सरल और पदार्थ संस्थूल है तथा नव्य न्याय की भाषा जटिल और पदार्थ वे वे है न्याय सूत्र के पश्चात का जो साहित्य उपलब्ध है उन सब में भाष्य का प्रथम स्थान माना जाता है न्याय भाषा पर न्यायवार्तिक नाम की एक टीका उद्योग करने लिखी है जिसमे न्याय शास्त्र के प्रमेयों के सही स्वरूप को जानने की सर्वाधिक उपाधेयता विद्यमान है इनका काल भी ईसा की पांचवी छठी शताब्दी के आसपास ही है उद्योगकर द्वारा रचित न्याय नामक टीका प्रकाशित होने के पश्चात भी न्याय पर बौद्धों का आघात बंद नहीं हुआ जिसके कारण ख्याति प्राप्त टीकाकार वाचस्पति मिश्र को न्याय के ऊपर भी एक टीका लिखनी पड़ी जो न्याय वार्तिकतात्पर्य टीका के नाम से प्रसिद्ध अत्यधिक महत्वपूर्ण टीका है विद्वानों ने वाचस्पति मिश्र का समय ईसा की नवी शताब्दी मानी है इन्होने ही इस न्याय को शुद्ध एवं लिपिबद्ध किया इसी शुद्धता के कारण ही आज यह लिखा जोखा उपलब्ध है कि न्याय दर्शन में पांच अध्याय तथा दस सहनिक है चौरासी प्रकरण एवं पांच सूत्र हैं, एक सौ छियानवे पद एवं आठ अक्षर हैं। पुरुषार्थ दो शब्दों से बना है पुरुष तथा अर्थ पुरुष का अर्थ है विवेकशील प्राणी तथा अर्थ का मतलब है लक्ष्य इसलिए पुरुषार्थ का अर्थ हुआ विवेकशील प्राणी का लक्ष्य एक विवेकशील प्राणी का लक्ष्य होता है परमात्मा से मिलन इसके लिए वह जिन उपायों को अपनाता है वे ही पुरुषार्थ हैं। हिंदू चिंतन के अनुसार इस पुरुषार्थ के चार अंग हैं धर्म अर्थ काम और मोक्ष हमारे महान ऋषियों ने मानव जीवन में इन अंगों को अनिवार्य मानते हुए इन्हें अपनाने का उपदेश दिया है पुरुषार्थों में पहला स्थान धर्म का है जीवन में जो भी धारण किया जाता है वही धर्म कहलाता है धर्म मनुष्य को अच्छे कार्यो की ओर ले जाता है वह व्यक्ति की विभिन्न रुचियों इच्छाओं और आवश्यकताओं के बीच एक संतुलन बनाए रखता है महाभारत के अनुसार धर्म वही है जो किसी को कष्ट नहीं देता धर्म में लोकल्याण की भावना निहित है मनु के अनुसार जो व्यक्ति धर्म का सम्मान करता है धर्म उस व्यक्ति की सदैव रक्षा करता है धर्म के मार्ग पर चलकर व्यक्ति इस संसार में तथा परिलोक में शांति प्राप्त कर सकता है मनुष्य समाज में रहकर अनेक प्रकार के क्रियाकलाप करता है धर्म उसके सामाजिक आचरण को एक निश्चित और सकारात्मक रूप देता है अर्थ का सीधा संबंध जीवन न्यापन करने में सहायक भौतिक उपादानों से है अधिकांश लोगों का मानना है कि भारतीय संस्कृति में परलोक एवं मोक्ष को ही प्रमुखता दी गई है यह लोक सांसारिक जीवन वहाँ उपेक्षित है यह एक गलत धारणा है वास्तव में भारतीय संस्कृति में लोक एवं परलोक दोनों को सम्मान महत्व दिया गया है मनुष्य के लौकेट के वंपार पार लौकिक उद्देश्यों के मध्य जितना उदात एवं उत्कृष्ट सामंजस्य भारतीय संस्कृति में है उतना किसी अन्य संस्कृति में नहीं इसी सामंजस्य के कारण ही भारत जहाँ दर्शन के क्षेत्र में ऊंचाई पर पहुँचा वहीं उसकी भौतिक उपलब्धिया भी विशिष्ट रही यह सही है की भारतीय संस्कृति में मनुष्य का अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना है किन्तु अर्थ का महत्व भी इस संस्कृति में कम नहीं है अर्थ को यदि जीवन का अंतिम लक्ष्य माना जाता तो भारत संभवत अर्थ का दास बनकर ही रह जाता भारतीय संस्कृति में पुरुषार्थों के अंतर्गत काम की भी गणना की गई है मनुष्य के जीवन में काम का भी उतना ही महत्व है जितना धर्म व अर्थ का मनुष्य की रागात्मक प्रवृत्ति का नाम है काम आहार, निदा भय एवं काम मनुष्य एवं पशुओं में सामान्य रूप से पाए जाते हैं मगर मनुष्य एक सामाजिक एवं बुद्धि संपन्न प्राणी है वह प्रत्येक कार्य बुद्धि की सहायता से करता है पशुओं में काम स्वाभाविक रूप से होता है उनमें विचार तथा भावना नहीं होती है मनुष्य का काम संबंध शिष्य एवं नियंत्रित होता है मनुष्य के इस व्यवहार को मर्यादित करने के लिए स्त्री पुरुष संबंध को स्थाई, सभ्य एवं सुसंस्कृत रूप दिया गया विवाह द्वारा मनुष्य की उच्चृंकुल काम वासना को मर्यादित किया गया भारतीय परंपरा में काम का उद्देश्य संतान उत्पत्ति माना गया है काम वासना की पूर्ति नहीं धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थो में गहरा संबंध है मोक्ष से धर्म का प्रत्यक्ष संबंध है सभी प्राणी केवल धर्म का आश्रय ग्रहण करता था उसी के अनुसार आचरण कर मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते हैं इसलिए कहा गया है कि मनुष्य अर्थ एवं काम का सेवन करता हुआ मोक्ष को प्राप्त करे कौटिल् ने कहा है कि व्यक्ति संसार में रहकर सारे ऐश्वर्य प्राप्त करे उपभोग करे धन संचय करे किन्तु सब धर्मानुकूल हो उनके मूल में धर्म का अनुष्ठान हो काम के लिए भी बात से आयन ने कामसूत्र में कहा है कि वही काम प्रवृत्ति पुरुषार्थ के अंतर्गत आ सकती है जो धर्म के अनुरूप हो गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि धर्म पूर्ण काम में ईश्वर विद्यमान रहता है इस प्रकार धर्मानुकूल अर्थ व काम का सेवन करने से मनुष्य परम पुरुषार्थ मोक्ष के समीप पहुँचता है पुरुषार्थ की अवधारणा भौतिक एवं आध्यात्मिक जगत के बीच संतुलन स्थापित करती है पुरुषार्थों के माध्यम से ही मनुष्य के जीवन का सर्वागीण विकास हो पाता है पुरुषार्थ का सिद्धांत भारतीय संस्कृति की आत्मा है जो ज्ञानवान या विद्यावान है वही आत्मवान है इसके विपरीत अज्ञानवान जो आत्माओं की सत्ता को नकारता है जिसमें अविद्या है जो अज्ञान का प्रचार करता है जैसा कि ईश्वर उपदेश करता है कि सत्य का ज्ञान का सभी प्रकार की विद्याओं को पहले अर्जन करो फिर उनका प्रचार करो लोगों को उपदेश करो अविद्या शब्द का प्रयोग माया के अर्थ में होता है भ्रम एवं अज्ञान भी इसके पर्याय है यह चैतन्यता की स्थिति तो हो सकती है लेकिन इसमें जिस वस्तु का ज्ञान होता है वे हमिथ्या होती है सांसारिक जीवंकार अविद्याग्रस्त होने के कारण जगत को सत्य मान लेता है और अपने वास्तविक रूप ब्रह्म या आत्मा का अनुभव नहीं कर पाता एक सत्य को अनेक रूपों में देखना एवं मैं तू तेरा मेरा यह वे इत्यादि का भ्रम उसे अविद्या के कारण होता है आचार्य शंकर के अनुसार प्रथम देखी हुई वस्तु की स्मृत इच्छाया को दूसरी वस्तु पर आरोपित करना भ्रम या अध्यास है रसी में सांप का भ्रम इसी अविद्या के कारण होता है इसी प्रकार माया या अविद्या आत्मा में अनात्म वस्तु का आरोप करती है आचार्य शंकर के अनुसार इस तरह के अध्यास को अविद्या कहते हैं संसार के सारा आचार व्यवहार एवं संबंध अविद्याग्रस्त संसार में ही संभव है अथ संसार व्यवहार रूप से ही सत्य है परमार्थत वे हमिथ्या है माया है माया की कल्पना ऋग्वेद में मिलती है यह इंद्र की शक्ति मानी गई है जिससे वे विभिन्न रूपों में प्रकट होती है उपनिषदों में इन्हें ब्रह्म की शक्ति के रूप में चित्रित किया गया है किंतु इसे ईश्वर की शक्ति के रूप में अद्वैत वेदांत में भी स्वीकार किया गया है माया तत्व है, इसलिए ब्रह्म से उसका संबंध नहीं हो सकता अविद्या भी माया की समान धर्मी है यदि माया सर्वदेशीय भ्रम का कारण है तो अविद्या व्यक्तिगत भ्रम का कारण है दूसरे शब्दों में समष्टि रूप में अविद्या माया है और वृष्टि रूप में अविद्या है शुक्ति में रजत का आभास या आभाषी में सांप का भ्रम उत्पन्न होने पर हम अधिष्ठान के मूल रूप का नहीं देख पाते अविद्या दो प्रकार से अधिष्ठान का आवरण करती है इसका अर्थ यह हुआ कि वह अधिष्ठान के वास्तविक रूप को ढक देती है द्वितीय विक्षेप कर देती है अर्थात उस पर दूसरी वस्तु का आरोप कर देती है अविद्या के कारण ही हम एक अद्वैत ब्रह्म के स्थान पर नाम रूप से परिपूर्ण जगत का दर्शन करते हैं इसीलिए अविद्या को भाव रूप कहा गया है क्योंकि वह अपनी विक्षेप शक्ति के कारण ब्रह्म के स्थान पर नाते को आभासित करती है अनिर्वचनीय ख्याति के अनुसार अविद्या न तो अविद्यालक्षण है और न असत। वह सद सद है। अविद्या को अनादि तत्व माना गया है अविद्या ही बंधन का कारण है क्योंकि इसी के प्रभाव से अहंकार की उत्पत्ति होती है वास्तविकता एवं ब्रम को ठीक ठीक जानना वेदांत में ज्ञान कहा गया है फलत ब्रह्म और अविद्या का ज्ञान ही विद्या कहा है अद्वैत वेदांत में ज्ञान ही मोक्ष का साधन माना गया है अत्य विद्या इस साधन का एक अनिवार्य अंग है विद्या का मूल अर्थ है सत्य का ज्ञान परमार्थ तत्व का ज्ञान या आत्मज्ञान अद्वैत वेदांत में परमार्थ तत्व या सत्य मात्र ब्रह्म को स्वीकार किया गया है ब्रह्मत्मा में कोई अंतर नहीं है यह आत्मा ही ब्रह्म है अस्तु विद्या को विशिष्ट रूप से आत्मविद्या या ब्रह्म भी कह सकते हैं विद्या के दो रूप कहे गए हैं अपरा विद्या जो निम्न विद्या मानी गई अविद्याग्र सत जीवन से मुक्ति पाने के लिए एवं अपने रूप का साक्षात्कार करने के लिए परा विद्या के अंग है यदि अपना विद्या प्रथम सोपान है तो परा विद्या द्वितीय सोपान है साधन चतुष्ट से प्रारंभ करके मुर्मुख सुवण मन निधि इन त्रिविध से क्रियाओं का क्रमिक करता है वह से वाक्य का श्रवण करने के बाद मनन की प्रक्रिया से गुजरते हुए का बोध हो उठता है यही ज्ञान पर आद्या कहलाता है सुखार्थिन है कुत विद्या नास्ती विद्यार्थिन है सुखम सुखार्थी व त्यजित विद्या विद्यार्थी व त्यजित सुखम जिसे सुख की अभिलाषा हो कष्ट उठाना नहीं हो उसे विद्या कहा से और विद्यार्थी को सुख कहा से सुख की, रखने वाले को विद्या की आशा छोड़नी चाहिए और विद्यार्थी को सुख की। भाकारी व्यय कृत्य वर्ध ते एव नित्यन विद्यान प्रधानम विद्यारूपी धन को कोई चुरा नहीं सकता राजा लिन नहीं सकता भाइयों में उसका भाग नहीं होता उसका भार नहीं लगता और खर्च करने से बढ़ता है सचमुच विद्या रूप धन सर्वश्रेष्ठ है। नास्ति विद्यास्मो विद्या विद्यास्म न सुखम विद्या जैसा बंधु नहीं विद्या जैसा मित्र नहीं और विद्या जैसा अन्य कोई धन या सुख नहीं ज्ञात भी नैव चोरी नियते दाने ना विद्या रत्न महाधनम यह विद्यारूपी रत्न महान धन है जिसका वितरण द्वारा हो नहीं सकता जिसे चोर ले जा नहीं सकते, और जिसका दान करने से क्षय नहीं होता सर्वद्रव्युव द्रव्य मनोत्तम आहार्यवाद सर्वदा सब द्रव्यों में विद्यारूपी द्रव्य सर्वोत्तम है क्योंकि वह किसी से हरा नहीं जा सकता उसका मूल्य नहीं हो सकता और उसका कभी नाश नहीं होता विद्या नाम नरसिंह रूप अधिकम प्रचना गुप्त विद्या भोग युक्री विद्या गुरु नागुरु विद्या बंधु जनो विदेश गमने विद्याम विद्या, विद्या विद्या, विद्या इंसान का विशिष्ट रूप है गुप्त धन है वह भोग देने वाली यशदात्री और सुखकारक है विद्या गुरुओं का गुरुवार है विदेश में वे इंसान की बंधु है विद्या बड्डी देवता है राजाओ में विद्या की पूजा होती है धन की नहीं इसलिए विद्याविहीन पशु ही है अलस्य कुतो विद्या, विद्या कुत कुत कुत इंसान को विद्या कहा विद्यान को धन कहा, को मित्र कहा और मित्र को सुख कहा रूप अवन संपन्न न विशाल कुल संभव विद्याहीना न शुभते निर्गंधा इविशुका रूप संपन्न युवन संपन्न और चाहे विशाल कुल में पैदा क्यों न हुए हो पर जो विद्याहीन हो तो वे सुगंधरहित हित के, के फूल की भांति शोभा नहीं देते विद्याभ्यास तपो ज्ञाना संयम अहिंसा गुरुसेवास और गुरुसेवा सेवा यह परम कल्याण कारक है विद्या ददाती पात्रता पात्रो धना धर्म अंत है विद्या से विनय नम्रता आती है विनय से पात्रता सज्जनता आती है पात्रता से धन की प्राप्ति होती है धन से धर्म और धर्म से सुख की प्राप्ति होती है दानान अचा समस्तान अचा भूत ले, कन्या गो भूमि विद्या दानानी सर्वदा सब दानों में कन्यादान गोदान भूमिदान और विद्यादान सर्वश्रेष्ठ है क्षण विद्या क्षण नष्टे कुत्तो विद्या कर्णे नष्टे कुत्तो धन एक एक क्षण गवाए बिना विद्या पानी चाहिए और एक एक कण बचा करके धनी इकट्ठा करना चाहिए क्षण गवाने वाले को विद्या कहाँ और कण को क्षुद्र समझने वाले को धन कहाँ विद्या कीर्तिल्य भाग्यक्ष काम दुधार हे नेत्री पंचसा सत्कारायनकुल महिमा रत नैर्विना भूषणम तस्मादेक्षे सर्व विद्यान कुरु विद्या अनुपम कीर्ति है भाग्य का नाश होने पर वे हाश्रय देती है काम धेनु है विरह में रति समान है तीसरा नेत्र है सत्कार का मंदिर है कुल महिमा है बगैर रत्न का आभूषण है इसलिए अन्य सब विषयों को छोड़कर विद्या का अधिकारी बन सात दश गुणों का ग्रहण दूर्ण गुणों का त्याग यजुर्वेद प्रथम अध्याय सप्तम मंत्र भाष्य सब मनुष्यों को उचित है कि दुष्ट गुणों और दुष्ट स्वभाव वाले मनुष्यों का निषेध करें इस बात का उद्देश्य अगले मंत्र में किया गया है व्यभि हेतु व्याप्त ग्रह तर्क को चंका वक्त तक एक सौ सैंतीस तर्क गौतम ने तर्क का लक्षण कहा है अभिज्ञात कारण तत्व ज्ञानार्थमु तर्क जनवरी उन्नीस जिस अर्थ का तत्व निर्णय इतना हो उसके तत्वज्ञान के लिए युक्ति पूर्वक किए जाने वाले उपज्ञान का नाम है तर्क परवर्ती नव्य न्यायों ने तर्क का लक्षण इस प्रकार किया है व्याप्य के आहार्य आरोप से व्यापक का जो आहार्य आरोप होता है वे तर्क है इस तर्क का विपरीत अनुमान में अर्थात व्यापक आपाद्य के अभाव से व्याप्य उपादक के अभाव के अनुमान में पर्यावर्सन होना इसकी शुद्धता का नक्ष माना जाता है जब कभी हेतु में साध्य व्यभिचार की शंका होने से व्याप्त ज्ञान का प्रतिबंध होने लगता है उस शंका को तर्क द्वारा निरस्त कर व्याप्त ज्ञान का पथ प्रशस्त कर दिया जाता है जैसे पाक धूम में वहरे के सहचार का ज्ञान होने पर भी जब पर्वतीय धूम में वहरे व्यभिचार की शंका होती है उसे दूर करने के लिए तर्क का सहारा लिया जाता है जैसे किसी भी धूम में यदि वहरी का विचार होगा तो वहरी धूम का कारण न हो सकेगा और यह संभव नहीं है कि वहरी को धूम का कारण न माना जाए क्योंकि उस दशा में धूम के सम्पादनार्थ वहरी के ग्रहण में मनुष्य की नियत प्रवृत्ति का लोप हो जाएगा इस तर्क के फलस्वरूप यह निष्कर्ष निकलता है कि धूम वहर से उत्पन्न होता है अर्थ उसमें वहचार का अभाव है और इस निष्कर्ष के निष्पन्न होते ही पर्वतीय धूम में वहचार की शंका निवृत्त हो जाने से धूम में व्याप्ति का ज्ञान निर्बाध रूप से संपन्न हो जाता है ऊपर उप तर्क सूत्र की विश्वनाथ वृत्ति में तर्क के आत्माश्रय अयो याश्रय चक्रक अन्यस्था और इन चारों से पृथक बाधित प्रसंग ये पांच भेद बतला प्रत्येक का उदाहरण प्रदर्शित किया गया है उपाधि जो पदार्थ के सब आश्रयों में रहता हो पर हेतु के सब आश्रयों में न रहता हो उपाधि कहा जाता है उपाधि के तीन भेद होते हैं शुद्ध साध्य का व्यापक पक्षर्म सहित साध्य का व्यापक तथा साधनायुक्त साध्य का व्यापक शुद्ध साध्य व्यापक उपाधि जब वह से धूम का अनुमान किया जाता है तब आद्र उगीली लकड़ी शुद्ध साध्य का व्यापक उपाधि होता है क्यूँकी आद्रिंधन आद्र धूम रूप सभी आश्रयों में रहता है पर अग्नि तप्त गोलक में न रहने के कारण वह रूप साधन के सब आश्रयों में नहीं रहता पक्ष साध्य की व्यापक उपाधि जब वायु में प्रत्यक्ष स्पर्श रूप हेतु से प्रत्यक्ष का अनुमान किया जाता है तब अद्भूत रूप साध्य का व्यापक उपाधि होता है क्योंकि वायु स्वरूप पक्ष के वही द्रव्यत्व रूप धर्म के साथ प्रत्यक्षत्व जिन प्रत्यक्ष रूप आश्रयों में रहता है उन सभी में उद्भूत रूप रहता है पर वायु में न रहने के कारण प्रत्यक्ष स्पर्श के सब आश्रयों में नहीं रहता साधनयुक्त साध्य की व्यापक उपाधि जब ध्वंस में जंगत्व हेतु से विनाशित्व का अनुमान किया जाता है तब भावत्व साधन साध्य का उपाधि होता है क्यूँकी जंगत्व के साथ विनाशित्व जिन विनाशी पदार्थों में रहता है उन सभी में भावत्व रहता है पर ध्वंस में न रहने के कारण जनयत्व के सब आश्रयों में नहीं रहता उपाधि का ज्ञान व्याप्त ज्ञान का सीधा विरोधी नहीं होता है अर्थात हेतु में साध्य व्यापक उपाधि के व्यभिचार से उसमें साध्य व्यभिचार का अनुभव होता है और साध्य के उस अनुमानिक ज्ञान से व्याप्त ज्ञान का साक्षात प्रतिबंध होता है उपमान एक पदार्थ में अन्य पदार्थ के सादृश्य ज्ञान उपमान प्रमाण कहा जाता है इससे अर्थ विशेष में शब्द विशेष के शक्ति संबंध का ज्ञान होता है उसकी प्रक्रिया इस प्रकार है जब कोई अरण्यवासी मनुष्य किसी ग्रामवासी मनुष्य को बताता है कि अरण्य में तुम्हारी गाँव के सदृश गवाई नाम का एक पशु होता है जब तुम अरण्य में कभी जाना तो जिस पशु को अपनी गाँव के सदृश देखना उसे गवाही समझ लेना तदनुसार जब ग्रामवासी कभी अरण्य जाता है और वहाँ अपनी गाँव के सदृश किसी पशु को देखता है उसे अरण्यवासी की बात का स्मरण होता है और उसे फलस्वरूप उस पशु में उसे गवा शब्द के शक्ति सम्बन्ध का निश्चय हो जाता है इस प्रकार गवाय में गोसादृश्य का दर्शन उपमान्यवासी के द्वारा उपदिष्ट अर्थ का स्मरण उसका व्यापार तथा गवय में गव्य शब्द की शक्ति का निश्चय उपमिति नामक फल कहा जाता है आचार्य ने यही बात अग्रिम कारिका में कही है संबंध से परिच्छेद प्रत्यक्षादे साध्यपमान फलवान विद्युआ दस का ग्रामीण से प्रथमत पश्चिगम या उनासी। स्मरिते दानातु शक्ति दे रूप मलमा असी शब्द आपता ब्रह्मांड जिसमें पदार्थ के शक्ति या लक्षण संबंध के ज्ञान से पदार्थ का स्मरण होकर पदार्थ का अनुभव होता है उसे शब्द प्रमाण कहा जाता है घट शब्द में घट पदार्थ के शक्ति संबंध के ज्ञान से घट का स्मरण होकर घट का अनुभव और गंगा शब्द में गंगातीर के लक्षण संबंध के ज्ञान से गंगातीर का स्मरण होकर गंगातीर का अनुभव होने से घट और गंगातीर तीर रूप अर्थों में घट और गंगा शब्द प्रमाण होते हैं अमुक शब्द अमुक अर्थ का बोधक हो अथवा अमुक अर्थ अमुक शब्द से बोधित हो इस प्रकार के अनाधि ईश्वर संकेत को शक्ति कहा जाता है जैसे राजा भगीरथ ने कपिल मुनि के हिसाब से दुग्ध और अपने पूर्वज पूर्वों के उदार्थ जिस जलप्रवाह को पृथ्वी पर प्रवर्तित किया उस जलप्रवाह में गंगा का अनादि संकेत उस अर्थ में गंगा शब्द की शक्ति है वो तीन प्रत्युष्ट रक्षा निष्ठप निश्टप्त, रक्षों उर्वंतरिक्ष मन व्यमय साथ पदार्थ मुझको चाहिए की पुरुषार्थ के साथ रक्ष दुष्ट गुण और दुष्ट स्वभाव वाले मनुष्य को प्रत्युष्ट निश्चय करके निर्मूल करो अराते जो राती अर्थात दान आदि धर्म से दयान दुष्ट शत्रु है उनको प्रत्युष्ट प्रत्यक्ष निर्मूल करो रक्ष अथवा दुष्ट स्वभाव दुष्ट गुण विद्या विरोधी स्वार्थी मनुष्यों और निष्ठपतम अराते छल युक्त हो के विद्या को ग्रहण करने अथवा दान से रहित दुष्ट प्राणियों को निष्ठप निरंतर संताप करो इस प्रकार करके अंतरिक्षम सुख को सिद्ध करने वाले उत्तम स्थान और उड़ो अपार सुख को में प्राप्त हुआ भाववार्थ ईश्वर आज्ञा देता है कि सब मनुष्यों को अपना दुष्ट स्वभाव छोड़कर विद्या और धर्म के उपदेश से औरों को भी दुष्टता आदि अधर्म के व्यवहारों से अलग करना चाहिए तथा उनको भी बहुत प्रकार के ज्ञान और सुख देकर सब मनुष्य आदि प्राणियों को विद्या धर्म पुरुषार्थ और नाना प्रकार के सुखों से युक्त करना चाहिए श्रुतिवान गुण गयता सच दर्शनी अः सर्व गुण का यह मंत्र बहुत सख्त उपदेश दे रहा है कि जो श्रेष्ठ मनुष्य है उनको सख्त आदेश है क्यूँकी पहले वह सभी प्रकार की दुष्टता को छोड़कर स्वयं श्रेष्ठता को धारण करें उसके उपरांत लोगों को भी श्रेष्ठ बनाने के लिए उद्योग करें और बहुत सख्त होकर उनका सम्मल नष्ट करें इस मंत्र में परमेश्वर कई एक बातों का उपदेश दे रहा है एक मुझको पुरुषार्थ के साथ चाहिए कि जो दुष्ट स्वभाव के मनुष्य है उनका निश्चय करके निर्मूल करो। इसमें दो बातें है पहले कि यह निश्चय करे कि कौन दुष्ट मनुष्य है दूसरी बात कि उनका निर्मूल सर्वनाश करो यह करने के लिए स्वयं को बहुत ताकतवर बनाना होगा जैसा कि राजनेता या प्रधानमंत्री बनना होगा क्यूँकी साधारण मनुष्यों के लिए यह कार्य आसान नहीं है दो आगे मंत्र स्पष्ट करते हुए कहता है कि कौन लोग हैं जो दुष्टों की श्रेणी में आते हैं पहले वे जो दयान हैं दूसरे वे हैं जो दान नहीं देते हैं धर्म आदि से शुरू दुष्टता में प्रवृत्ति है अर्थात लोगों को विभिन्न प्रकार से कष्ट देते हैं इनका नाश या समूल निर्मूल करना है तीन दुष्ट गुण स्वभाव वाले लोग है जो छल कपट युक्त है और ज्ञान और विद्या के प्रचार के विरोधी है इनका भी कर्व नाश करना है चार अपार सुख को पाने के लिए एकांत अस्थान रिक्त अस्थान पर अंतरिक्ष में अपने रहने की व्यवस्था करके स्वयं को परम सुखी करो। दुष्ट स्वभाव का इंसान संसार के लिए बिच्छू के समान है, जो चाहे काटे न लेकिन उसके तीखे कुटिलता भरे शब्द सिर्फ मस्तिष्क को ही नहीं उसके साथ साथ उसके साथ जुड़े लोगों और संपर्क में आने वाले लोगों को भी उदेलित कर देती है वह परमात्मा जो इतना ताकतवर है की वर्षो से कहीं कहीं ज्वालामुखी सुलगाता रहता है उसने वही ज्वालामुखी दुष्ट इंसानों के दिल और जुबान में भी जला रखी है जो खत्म नहीं होती आंखें बच जाने, आबान लटक जाने तक दुष्ट अपने को इसी आग के सहारे जीवित रखता है वजह यही तो उसकी ताकत और ऊर्जा दक्ष प्रजापति ने कहा था सुख और दुख जो भी हम दूसरों को देते है और स्वयं उनका कारण हो जाते हैं वे कालांतर में स्वयं को ही प्राप्त होता है दुष्ट इंसानों की प्रजाति है दुष्टता एक गुण है अगर गुण न हो तो दुष्ट इसे दे वो इसे संजोए रहता है क्योंकि वे इसे सच और गुण ही समझता है दूसरों को क्रोध और क्रोध में डालकर खुद मीठी नींद सो जाओ जो विनम्र होते हैं सहनशीलता दयालुता जिनका गुण होता है वे अपनी विनम्रता को सृजनात्मक दिशा देते हैं शोभित विचारों को निरंतर आगे बढ़ाते हैं अपनी धीर गंभीर प्रवृति से आजली सोच को उद्दीमान करते हैं लोगों के दिल में वस जाते हैं वस दुष्ट भी जाते हैं उनकी करकश वाणी दिमाग में सितार जो सितारती रहती है हाँ बस धुन मीठी ने होकर कर्कश होती है योग अभ्यास से मनुष्य की आत्मा में एक विशिष्ट धर्म का उदय होता है इस धर्म को ही विषय के साथ इंद्रिय का योग्य संकर्ष कहा जाता है इससे इंद्रियों का सामग्र्य बढ़ जाता है जिसके फलस्वरूप इंद्रिया दूरस्त और अविद्यमान पदार्थ का भी प्रत्यक्ष करने लगती है उसके प्रभाव से ही योगी को सर्विज्ञता की प्राप्ति होती है नित्य प्रत्यक्ष इस संदर्भ में यह बात ध्यान देने योग्य है कि उक्त उत्तन प्रत्यक्षों से अतिरिक्त एक नित्य प्रत्यक्ष भी है जो अजन्मा एवं अविनाशी है वह प्रत्यक्ष समग्र संसार को विषय करता है और उपादान प्रत्यक्ष के रूप में सभी कार्यों का कारण होता है वह एकमात्र ईश्वर में ही संवेत रहता है अनुमान अनुमान प्रमाण से उन सभी पदार्थों का ज्ञान किया जाता है जो इंद्रिय द्वारा ज्ञात होने की योग्यता रखते हुए भी दूरस्थ या अविद्यमान होने के कारण इंद्रिय से ज्ञात नहीं रहते अथवा जिसमें इंद्रिय से ज्ञात होने की योग्यता ही नहीं होती इसके दो भेद होते हैं स्वर्थानुमान और परमान जिस अनुमान से अपने संशय का निराकरण या अपने आप को साध्य का निश्चय होता है उस स्वार्थानुमान तथा जिस अनुमान से अन्य व्यक्ति जिज्ञासु प्रतिवादी या मध्यस्थ के संशय का निराकरण या साध्य का निश्चय होता है उसे परार्थानुमान कहा जाता है स्वार्थानुमान की निष्पत्ति अन्य पुरुष के वचन की अपेक्षा न कर अपने प्रयास से हेतु में साध्य की व्याप्ति का ज्ञान अर्जित कर की जाती है और परार्थानुमान की निष्पत्ति अन्य पुरुष के वचन से अर्थात पंचाव्यवात्मक न्याय के प्रयोग से व्याप्त ज्ञान प्राप्त कर की जाती है इसीलिए गंगेश उपाध्याय ने तत्व चिंता अनुमान खंड के अवय प्रकरण में स्पष्ट कहा है तच्चानुमान परार्थ न्याय साध्य न्याय तत्व प्रतिज्ञा हेतु न्याय इसकी परिभाषा आरंभ में बताई गई है न्याय शास्त्र में इसके पांच अवयव माने गए हैं प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय और ग्यमन जिस वाक्य से पक्ष के साथ साध्य के संबंध का ज्ञान हो उसे प्रतिज्ञा जिस वाक्य से हेतु में साध्य की ज्ञापकता अवगत हो उसे हेतु जिस वाक्य से हेतु में साध्य की व्याप्ति बताई जाए उसे उदाहरण जिस वाक्य से पक्ष में साध्य वाक्य हेतु का संबंध बोधित हो उसे उपनय और जिस वाक्य के हेतु का तत्व प्रतिपक्ष बताते हुए हेतु के सामर्थ्य से पक्ष में साध्य के संबंध का उपसंहार किया जाए उसे निगमन कहा जाता है उनके उदाहरण क्रम में इस प्रकार हैं: एक पर्वतो वहरिमान दश प्रत्यादो धूमादेशन योग सहरिमान देश उदाहरण चार तथा चय उपन पांच तस्माद वहरिमान निगमन इसी पंचाव्यवात्मक वाक्य को वात्न ने परम न्याय कहा है अनुमान का स्वरूप हेतु व्याप्तिक ज्ञान या व्याप्ति ज्ञान सहकृत मन को अनुमान कह जाता है इनमें तीसरा पक्ष बहुत ही कम प्रसिद्ध है पर प्रथम दो पक्ष अधिक प्रसिद्ध है उदयनाचार्य तथा उनके अनुयायी हेतु को और गंगेश उपाध्याय तथा उनके अनुयायी व्याप्त ज्ञान को अनुमान कहते हैं अनुमान के भेद न्याय दर्शन में अनुमान के तीन भेद बताए गए हैं पूर्ववत शेषवत और ने इन अनुमानों की निम्नलिखित रूप से दो प्रकार की व्याख्याएं की हैं। एक पूर्ववतीकुवल्स कारण से कार्य अनुमान जैसे मिध से भावी वृष्टि का दो शेषवती कार्य से कारण का अनुमान जैसे प्रवाह की पूर्णता ध्रुतगामिता त्रिणाभियोक्ता से भूत वृष्टि का तीन सामान्यो तो दृष्टि कार्यकारण, भाव का निर्माण होने पर भी जैसे एक स्थान में देखे गए पदार्थ की अन्य स्थान में सामान्यता एक सहचरित पदार्थ से अन्य उपलब्धि उस पदार्थ के अन्य स्थान में जाने से सहचरित पदार्थ का अनुमान ही संभव है दश सहचान नियम के आधार पर प्रात पूर्व में देखे गए सूर्य को सायन पश्चिम में देख सूर्य के पूर्व से पश्चिम जाने का अनुमान होता है एक पूर्व एक पूर्व में एक साथ प्रत्यक्ष दो पदार्थों में जैसे पाकशाला में एक प्रत्यक्ष देखे गए धूम और एक से दूसरे का पूर्व की भांति साथ होने का अनुमान वहरी में धूम से पर्वत वहनी का अनुमान दो शेष प्रसक्त का प्रतिषेध और अन्यत्र प्रसक्ति के अभाव से जैसे भावात्मक होने के कारण द्रव्य गुण कर्म सामान्य शेष बचने वाले पदार्थ का अनुमान विशेष और समवाय में शब्द के अंतरभाव की प्रसक्ति होने पर सत्ता का आश्रय होने से सामान्य दो विशेष और सम्वाय में एक द्रव्य मात्र में सम्विलेट होने से द्रव्य में और शब्दांतर का कारण होने से कर्म में अंतरभाव का निषेध तथा अभाव में भावात्मक शब्द के अंतरभाव की अप्रसक्ति से शेष बचने वाले गुण में शब्द के अंतर्भाव का अनुमान तीन सामान्य तो दृष्टिकोण जिन दो पदार्थों में व्याप्य, व्यापक भाव संबंध जैसे इच्छा आदि गुण और आत्माओं का परस्पर संबंध प्रत्यक्ष विदित ना हो किंतु प्रत्यक्ष विदित संबंध जब प्रत्यक्ष विदित नहीं है किंतु सामान्य रूप से वाले पदार्थों का सामान्य सादृश्य हो उनमें गुण और द्रव्य का संबंध प्रत्यक्ष विदित है इच्छा एक दूसरे का अनुमान आदि में गुण का एवं आत्मा में द्रव्य रूप ऐसी अन्य द्रव्य का सादृश्य होने के कारण इच्छा आदि गुणों ऐसी उनके असह रूप में आत्मा द्रव्य का अनुमान उक्त तीनों अनुमानों में प्रत्येक के तीन भेद माने जाते हैं केवलान्वयी, केवल अनु और अन्वय की इन भेदों का आधार रघुनाथ शिरोमणि ने साध्य को उद्यान आचार्य ने व्याप्ति ग्राहक सहचार को और गंगेश उपाध्याय ने व्याप्ति को माना है रघुनाथ का तात्पर्य यह है कि जिस साध्य का विपक्ष नहीं होता उस साध्य का अनुमान केवल अनुयम कहा जाता है जैसे वाच्यत्व गत्व आदि सार्वत्रिक धर्मों का अनुमान एवं जिस साध्य का सपक्ष नहीं होता उस साध्य का अनुमान केवल वितर की अनुमान कहा जाता है जैसे ग्रंथ से पृथ्वी में पृथ्वी त्रेद का अनुमान तथा जिस साध्य में सपक्ष विपक्ष दोनों होते हैं उस साध्य का अनुमान अन्वय की अनुमान कहा जाता है जैस घूम से वध्य का अनुमान उदयनाचार्य का आशय यह है की अन्वय सहचारी कुगल्स हेतु में साध्य का सहचार और व्यतिरिक्त सहचारी कुगल साध्याव में हेतु भाव का सहचार इन दोनों सहचारों से अनवय व्याप्ति का ही ज्ञान होता है और उसी से अनुमिति होती है अर्थ जिस अनुमिति के उत्पादक व्याप्त ज्ञान का उदय केवल अनवयी सहचार के ज्ञान से होता है उस अनुमति का कारण केवल अन्वी अनुमान एवं जिस अनुमिति के उत्पादक व्याप्त ज्ञान का जन्म केवल व्यतिरिक्त सहचार से होता है उस अनुमिति का कारण केवल वितर की तथा जिस अनुमिति के उत्पादक व्याप्त ज्ञान का उदय वाय अन्वय सहचार और व्यतिरिक सहचार दोनों के ज्ञान से होता है उस अनुमिति का कारण वितर की अनुमान कहा जाता है गंगेश उपाध्याय का अभिप्राय यह है की अनुमति की उत्पत्ति केवल अन्वय व्याप्त ज्ञान से ही नहीं होती किन्तु व्यतिरिक व्याप्त ज्ञान से भी होती है अथ जिस अनुमति का जन्म केवल अन्वय व्याप्ति ज्ञान से होता है उस अनुमिति का कारण केवल अनु एवं जिस अनुमिति का जन्म केवल व्यतिरिक व्याप्ति के ज्ञान से होता है उस अनुमति का कारण केवल व्यतिरेक की तथा जिस अनुमिति का जन्म अन्वय और व्यतिरेक दोनों व्याप्तियों के ज्ञान से होता है उस अनुमिति का कारण अन्वय व्यतिरय की अनुमान कहा जाता है हेतु जिस पदार्थ में साध्य की व्याप्ति और पक्ष धर्मता के ज्ञान से अनुमिति की उत्पत्ति होती है उसे हेतु या लिंग कहा जाता है उसके दो भेद होते हैं दश सधेतु और हेत्वाभाष दुष्ट हेतु सदहतु में निम्नलिखित पांच रूप अवश्य होने चाहिए एक पक्षसत्व क्वल्स पक्ष में रहना दो सपक्षासत्व क्वल्स साध्य के निश्चित आश्रय में रहना तीन विपक्षासत्विक वल्स साध्य भाव के निश्चित आश्रय में न रहना चार अबाधिकव इवल्स पक्ष में साध्य का बाधित न होना पांच असत प्रतिपक्ष तत्व पक्ष में साध्या भाव के साधना हेतु के ज्ञान या प्रयोग का न होना यहाँ उक्त पांचों के रूपों से संपन्न होना केवल वितर की सदहेतु के लिए ही आवश्यक है केवल अनु सदहेतु के लिए विपक्ष सातों से अतिरिक्त चार रूपों से ही संपन्न होना अपेक्षित होता है हेत्वाभाष जिसके ज्ञान से अनुमति उसके कारण भूत व्याप्त ज्ञान या पक्ष धर्मता ज्ञान का प्रतिबंध होता है उसे हेतुगत दोष अर्थ में दशहेत्वाभाष कहा जाता है और ये दोष जिन हेतुओं में होते हैं उन्हें दुष्ट हेतु अर्थ में दशहेतुभा कहा जाता है हेतुगत दोष के पांच भेद माने जाते हैं निम्नलिखित तालिका से यह समझा जा सकता है की वे भेद कौन है उनके द्वारा क्या प्रतिबद्ध होता है तथा उनसे युक्त दुष्ट हेतुओं के क्या नाम है क्रमांक हेतु दोष प्रतिबद्ध दुष्ट हेतु एक सव्यभिचार व्याप्त ज्ञान विरुद्ध अनेकांतिक दो विरुद्ध व्याप्त ज्ञान विरुद्ध तीन सत प्रतिपक्ष अनुमित सत्य प्रतिपक्षित प्रकरण सम चार प्राय अनुमिति व्याप्ति असिद्ध ज्ञान पक्ष धर्म त्ञान पांच बाद अनुमिति बाधित कालातीत अनुमिति के कारण लिंग हेतु का त्रिविध परामर्श अनुमिति का कारण होता है पक्ष हेतु के संबंध का ज्ञान प्रथम लिंग परामर्श कहा जाता है जैसे पर्वत में धूम के संबंध का पर्वत धूमवान इस प्रकार का ज्ञान हेतु में साध्य की व्याप्ति का ज्ञान द्वितीय लिंग परामर्श कहा जाता है जैसे धूम में वहरी व्याप्ति का धूमो वहरी व्याप्या इस प्रकार का ज्ञान पक्ष में साध्य व्याप्य हेतु के संबंध का ज्ञान तृतीय या लिंग परामर्श कहा जाता है जैसे पर्वत में वह व्याप्य धूम के संबंध का पर्वतो वह व्याप्य धूमवान इस प्रकार का पक्षता देश पक्षता भी अनुमति का एक कारण है पक्ष में साध्य का निश्चय रहने की दशा में अनुमति की उत्पत्ति को रोकने के लिए इसे अनुमति का कारण माना जाता है चिर प्राचीन नएको ने साध्य संशय को उद्यनाचार्य ने अनुमति विषय इच्छा को पक्षधर धर मिश्र ने अनुमति जनक इच्छा के रूप में अनुमाता की अनुमति इच्छा को तथा उसके अभाव में ईश्वर की इच्छा को और गंगेश उपाध्याय ने विशिष्ट सिद्धिभाव को पक्षता मानना है गंगेश अध्याय का मंतव्य यह है कि जब पक्ष में साध्य सिद्धि होती है और उस साध्य को अनुमान से जानने की इच्छा नहीं होती उसी समय अनुमति की उत्पत्ति नहीं होती है किंतु साध्य को अनुमान से जानने की इच्छा होने पर पक्ष में साध्य निश्चय की दशा में भी अनुमति की उत्पत्ति होती है उसके लिए साध्य संचय या अनुमिता की नियत अपेक्षा नहीं होती प्रतिबंध का भाव यह भी अनुमति का कारण है इस निम्नलिखित तालिका के अनुसार चार रूप में विभक्त किया जा सकता है एक आश सिद्धि पक्ष में पक्षता वेदक का अभाव जैसे आकाश पुष्प को पक्ष बनाने पर हाँ पूर्व पक्ष में आकाशीयत्व रूप पक्षता वेदक का अभाव दो साध्या प्रसिद्धि साध्य में साध्यता वच्छेद का अभाव जैसे आकाश पुष्प को साध्य बनाने पर पुष्प रूप साध्य में आकाशीयत्व रूप साध्यता कचेदक का अभाव तीन सब प्रतिपक्ष पक्ष में साध्य अभाव व्याप्य हेतु का संबंध जैसे शब्द में नित्यत्व रूप साध्य के अभाव नित्य के व्याप्य जनयत्व का संबंध चार बाद पक्ष में साध्य का अभाव जैसे शब्द रूप पक्ष में नित्यत्व रूप साध्य का अभाव इन चारों निश्चयों से अनुमिति का प्रतिबंध होता है इन चारों निश्चय का अभाव प्रतिबंध का भाव के रूप में अनुमति का कारण होता है व्याप्ति व्याप्ति ज्ञान को द्वितीय लिंग परामर्श के रूप में अनुमिति का कारण कहा गया है इस व्याप्ति के निर्वाचन में न्यायिकों ने बड़ा पुरुषार्थ प्रदर्शित किया है क्योंकि यही अनुमान के प्रमाणत्व की आधारशिला है व्याप्ति मुख्य रूप से दो प्रकार की मानी गई है व्याप्ति और व्यतिरेक व्याप्ति जिस व्याप्ति के शरीर में साध्य में हेतु व्यापकत्व प्रवेश हो उसे सिद्धांत व्याप्ति कहा जाता है जैसे हेतु व्यापक का साध्य सामान अधिक्रण्य और जिस व्याप्ति के शरीर में हेतु भाव में साध्याभाव व्यापक तत्व का प्रवेश हो उसे व्यतिरेक व्याप्ति कहा जाता है साध्याभाव व्याप्त का भाव प्रतियोगित्व अन्वय व्याप्ति का तात्पर्य यह है की हेतु का ऐसे साध्य के आश्रय में रहना जिसका हेतु के किसी आश्रय में अभाव ना हो और व्यतिरेक व्याप्ति का तात्पर्य यह है कि साध्य साध्या के आश्रयों में हेतु भाव का होना जैसे धूम के हेतु किसी आश्रय में वह का अभाव न होने से वह धूम का व्यापक है और उस वहर के आश्रय महानस आदि में धूम रहता है इसी प्रकार वह भाव के आश्रयों में धूम का अभाव रहता है इसलिए धूम में वहनी की अन्वय और व्यतिरेक दोनों व्याप्तियाँ रहती है व्याप्त ज्ञान के उपाय व्यातिक ज्ञान के तीन साधक माने जाते हैं व्यभिचार का अज्ञान हेतु में साध्य सहचार या साध्य भाव में हेतु तो भाव सहचार का ज्ञान और तर्क इनमें प्रथम दो व्याप्त ज्ञान के सार्वत्रिक साधन हैं पर तर्क सर्वत्र नहीं कोचित ही अपेक्षित होता है जैसा कि विश्वनाथ ने अपने भाषा परिच्छेद कार्यकावली नामक ग्रंथ के गुण प्रकरण में कहा है श्रेष्ठ मनुष्य समझ चलता है एक श्रेष्ठ इंसान कामकाज में कुशल और मुश्किलों का हल करने में माहिर होता है उसमें सही फैसले करने और हर बात को फौरन समझने की काबिलियत होती है साथ ही वह समझदार होशियार और अक्लमंद बुद्धिमान होता है वह मकार या चल्ली नहीं होता जो इसके विपरीत होते हैं वह दुष्ट प्रकृति के मुर के लोग होते हैं अपने अज्ञानपूर्ण कर्म के कारण दूसरे सज्जन लोगों को मुसीबत में डालकर स्वयं को आनंदित महसूस करते हैं सब बुद्धिमान समझदार श्रेष्ठ पुरुष तो ज्ञान से काम करते हैं जी हाँ चतुराई या होशियारी एक मन भावना गुण है जिसे अपने अंदर पैदा करने की हमें जरूरत है हम रोजमर्रा जिंदगी में चतुराई समझदारी से कैसे काम कर सकते हैं हम जिंदगी के फैसले करने में दूसरों के साथ पेश आने में और अलग अलग हालात से निपटने में चतुर कैसे हो सकते हैं होशियार लोगों को क्या प्रतिफल मिलता है वे किन किन मुसीबतों से बचते हैं इन सवालों के जवाब प्राचीन मंत्रों में परमेश्वर ने उपदेश के रूप में दिए हैं इनकी जांच और समझने से हमें बहुत फायदा हो सकता है अपना रास्ता वृद्धि से विचार करके चुनिए। जिंदगी के फैसले बुद्धिमानी से करने और कामयाब होने के लिए जरूरी है कि हमारे अंदर सही गलत के बीच फर्क करने की का हो मगर इस बारे में वेद मंत्र हमें आगा एक चेतावनी देती है ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक देख पड़ता है परंतु उसके अंत में एक भयानक और कष्टपूर्ण मृत्यु मिलती है इसलिए हमें यह फर्क करना सीखना चाहिए कि कौन सी बात वाकई सही है और कौन सी बात सिर्फ देखने में सही लगती है मगर होती नहीं वेद मंत्रों और उनके शब्दों से पता चलता है कि ऐसे कई गलत रास्ते हैं जिन्हें इख्तियार करने से हम धोखा खा सकते हैं आइए ऐसे कुछ रास्तों पर गौर करें जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए और जिनसे हमें दूर रहना चाहिए आम तौर पर दुनिया के दौलतमंदों और नामी गिरामी लोगों को बहुत इज्जतदार माना जाता है और उनकी खूब तारीफ की जाती है समाज में उनके उहदे और उनकी दौलत को देखकर लग सकता है कि वे जिस रास्ते पर हैं या उनके जीने का तरीका बिल्कुल सही है लेकिन वे दौलत या शोहरत कमाने के लिए जो रास्ते अपनाते हैं उनके बारे में क्या क्या वे ईमानदारी और सच्चाई के रास्ते पर चलकर इस मुकाम तक पहुँचे है और अगर धर्म की बात करें तो वहाँ भी ऐसे रास्ते हैं जो सिर्फ दिखने में सही लगते हैं और कुछ लोग अपने धर्म को सही मानकर उसके लिए काफी जोश दिखाते हैं मगर क्या उनकी नेक नियत से यह साबित होता है कि वे जिस रास्ते पर हैं, वे सही है कोई रास्ता शायद हमें इसलिए भी सही जान पड़े क्यूँकी हमने खुद को धोखे में रखा है जो हमें सही लगता है उसकी बिना पर फैसला करना अपने दिल पर भरोसा करना है और हमारा दिल हमें गलत राहत दिखा सकता है अगर हमारे विवेक को सही गलत की अच्छी समझ नहीं है और उसे सही तालीम न दी गई हो तो हम इसके बहकावे में आकर गलत रास्ते को भी सही मान बैठेंगे इसलिए सही रास्ता चुनने में क्या बात हमारी मदद कर सकती है परमेश्वर के, के वेद वचन की गुण सच्चाइयों का मन लगाकर अध्ययन करना निहायत जरूरी है तभी हम अपनी ज्ञानेन्द्रियों को भले बुरे में भेद करने के लिए पका कर सकेंगे इतना ही नहीं हमें इन ज्ञानेंद्रियों का अभ्यास भी करना चाहिए यानी कि वेद मंत्रों के सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू करना चाहिए हमें चौकन न रहना है कि जो डगर सिर्फ देखने में सही लगती है कहीं उसकी तरफ कदम बढ़ाकर हम जीवन को पहुंचाने वाले सकते मार्ग से भटकना भटक न भटक जाएं। क्या यह मुमकिन है कि हमारा मन दुख से दबा हो फिर भी हम हंसते मुस्कराते रहे क्या खिलखिलाकर हंसने और मौज मस्ती करने ऐसी दिल का दर्द कम हो सकता है क्या अपनी मायूसी से उबरने के लिए शराब का सहारा लेना ड्रग्स का नशा या अपना गम भुलाने के लिए बदचलन जिंदगी जीना चतुराई है जवाब है नहीं बुद्धिमान पुरुष कहता है हंसी के समय भी मन उदास होता है हंसने से दिल का दर्द छिप सकता है मगर यह मिटता नहीं वेद मंत्र कहते पुरक्षात करो और यह निश्चय करो कि श्रेष्ठ है और क्या मित्र है श्रेष्ठ को जीवन में स्थान दो स्थानता कदुष्टता का समुलनाश करें हर एक बात का एक अवसर होता है यहाँ तक कि रोने का समय और हंसने का भी समय छाती पीटने का समय और नाचने का भी समय है इसलिए अगर हम किसी वजह से मायूस है तो अपनी भावनाओं पर काबू पाने के लिए हमें कुछ कदम उठाने चाहिए और जरूरत पड़ने आरोप दूसरों ऐसी बुद्धि की सलाह लेनी चाहिए हसने और मन बहलाने से अपना दर्द सहने में थोड़ी बहुत मदद मिल सकती है मगर इनसे ज्यादा फायदा नहीं होता मंत्र हमें खबरदार करता है कि हम गलत किस्म के मन बहलाव से और हद से ज्यादा मनोरंजन करने से दुष्टतापूर्ण कर्मों से दूर रहें। मंत्र कहता है कि जो निकृष्ट कर्मों और दुष्ट कर्मों के आनंद के अंत में शौक होता है परमेश्वर मंत्र के माध्यम से आगे कहता है जिसका मनीश्वर की ओर से हट जाता है वे अपनी चालचलन का फल भोगता है परंतु भला मनुष्य आप ही आप संतुष्ट होता है जिनका मन परमेश्वर से हट जाता है ऐसे अविश्वासी लोग साथ ही भले इंसान दोनों अपनी अपनी करनी के फल से कैसे संतुष्ट होते हैं अविश्वासी को इस बात की फिक्र नहीं रहती कि उसे परमेश्वर को लेखा देना पड़ेगा इसलिए उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह जो कर रहा है वे परमेश्वर की नजर में सही है या गलत वह बस अपनी ऐशो आराम की जिंदगी से संतुष्ट रहता है दूसरी तरफ एक भला इंसान हमेशा ऐसे काम करने की कोशिश करता है जो परमेश्वर की नजरों में सही हैं। वह अपने हर काम में परमेश्वर के दर्मी स्तरों को मानने की भरसक कोशिश करता है और इससे मिलने वाले अच्छे नतीजों से वह संतुष्ट होता है क्योंकि परमेश्वर का आदेश सर्वोपरि है वह परमत प्रधान परमेश्वर की सेवा से बेतहा खुशी पाता है मंत्र बताता है की एक अनाड़ी और होशियार इंसान में क्या फर्क होता है भोला तो हर एक बात को सच मानता है परतु बुद्धिमान मनुष्य समझ बूझ चलता है एक समझदार बुद्धिमान इंसान को आसानी से बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता वह देखी सुनी हर बात पर यकीन नहीं कर लेता न ही आंद कर दूसरों की राय अपना लेता है इसके बजाय वह फूक फूक कर कदम रखता है वह पहले पूरी जानकारी हासिल करता है और फिर उसके मुताबिक सोच समझ कदम उठाता है जैसे इस सवाल को लीजिए क्या कोई परमेश्वर है इस बारे में एक अनाड़ी वही धारणाएं अपनाता है जो दुनिया में मशहूर हैं या जो बड़े बड़े लोग मानते हैं लेकिन चतुर इंसान समय निकालकर सबूतों को जांचता है वह वेद मंत्रों पर गहराई से सोचता विचार करता है एक होशियार इंसान आध्यात्मिक मामलों में धर्म गुरुओं की बात को आंख बंद करके नहीं मान लेता वह आध्यात्मिक संदेशों को परखता है की वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं वे मंत्रों की इस सलाह को मानना कितनी अकलमंदी है कि हम हर एक बात को सच मानने की गलती न करें पहले विचार करके यह निश्चय करें क्या गलत है और क्या सही है इस बात पर खास कर उन लोगों को ध्यान देना चाहिए जिन्हें मंत्रों को समझने और में दूसरों को सलाह देने की जिम्मेदारी सौंपी गई है किसी को सलाह देने ऐसी पहले एक व्यक्ति को मामले की पूरी पूरी जानकारी होनी चाहिए उसे सामने वाले की बात ध्यान से सुननी चाहिए और हर जगह से सबूत इकट्ठे करने चाहिए ताकि उसकी सलाह गलत या एक हो। वेद मंत्र बुद्धिमान और मूर्ख के बीच एक और फर्क बताता है वे कहता है कि जो दुष्ट है दया हिन्न है छल का पूर्ण कर्म करते हैं और सत्य ज्ञान विद्या के विरोधी है बुद्धिमान डर बुराई से हटता है परन्तु मूर्ख दुष्ट ढीठ होकर निडर रहता है जो झटक्रोध करे वह मूर्ता का काम भी करेगा और जो बुरी युक्तियां निकालता है जो सोचने समझने की काबिलियत रखता है बुद्धिमान जनवरी उससे दुष्ट लोग बह रखते हैं बुद्धिमान को इस बात का डर रहता है कि गलत रास्ते पर चलने से उसे बुरे अंजाम भुगतने पड़ेंगे इसलिए वह यख्तिया बरतता है और उसे बुराई से दूर रहने की जो भी सलाह दी जाती है उसकी वे कदर करता है मगर एक बेवकूफ को ऐसा डर नहीं रहता उसे अपने ऊपर कुछ ज्यादा ही भरोसा होता है इसलिए वह मगरूर होकर दूसरों की सलाह को अनसुना कर देता है वह गर्म मिजाज होता है इसलिए वह मूर्खता के ही काम करता है लेकिन परमेश्वर ने यह क्यों कहा कि सोचने समझने की काबिलियत रखने वाले इंसान से लोग नफरत करते हैं मूल मंत्र के जिस शब्द का अनुवाद सोचने समझने की काबिलियत किया गया है उसके दो मतलब है एक का इस्तेमाल परख शक्ति या चतुराई के लिए हो सकता है जो की एक अच्छा गुण है दूसरा दुष्ट विचारों या मंसूबों के लिए इस्तेमाल हो सकता है सोचने समझने की काबिलियत रखने वाले ये शब्द अगर बुरे मंसूबे रखने वाले दुष्ट के लिए इस्तेमाल किए गए हैं तो यह समझना आसान है कि उससे नफरत क्यों की जाती है लेकिन यह भी सच है कि जिस इंसान में परख शक्ति होती है वे ऐसे लोगों की नफरत का शिकार बनता है जिनमें परख शक्ति नहीं होती उदाहरण के लिए जो अपनी दिमागी काबिलियत का सही इस्तेमाल करके संसार को सुधारने सही मार्ग पर चलने का चुनाव करते हैं उनसे संसार बैर करता है जब महर्षि स्वामी दयानंद जवान थे अपनी सोचने समझने की काबिलियत का अच्छा इस्तेमाल करने की वजह से साथियों के दबाव में नहीं आते और गलत चालचलन से दूर रहते हैं तो उनका मजाक उड़ाया जाता है हकीकत तो यह है कि जो सच्ची उपासना करते हैं उनसे पूरी दुनिया नफरत करती है क्योंकि यह दुनिया दस्ट शैतान किस्म के लोगों से भरी है बुद्धिमान होशियार या चतुर इंसान और अनाड़ी के बीच एक और फर्क है भोलों का भागमूर्ता ही होता है परंतु चतुरों को ज्ञान रूपी मुकुट बांधा जाता है अनाड़ी लोगों में समझ नहीं होती इसलिए वे मूर्खता के काम करना पसंद करते हैं ऐसे ही काम करना उनकी आदत बन जाती है दूसरी तरफ एक चतुर इंसान को ज्ञान होता है और यह ज्ञान उसकी शोभा बढ़ाता है ठीक जैसे एक मुकुट राजा का सम्मान बढ़ाता है इसलिए परमेश्वर उन श्रेष्ठ लोगों को आदेश मंत्रों के माध्यम से देता है और कहता है कि दुष्टों का सम्मलनाश अपनी बुद्धिमत्ता से करो क्योंकि कहा गया है कि वु बल तस्वीर जहाँ वृद्धि है बल वही है वृद्धि को बल अर्थात वृद्धिहीन के पास कैसा बल बुद्धिमान परमेश्वर कहता है दुष्ट भले लोगों के सम्मुख और कुटिल धर्मियों के फाटकों पर सिर झुकाएंगे दूसरे शब्दों में आखिरकार दुष्टों पर भले लोगों की ही जीत होगी जरा गौर कीजिए कि आज परमेश्वर की आशीष से उसके लोगों की गिनती में कितनी बढ़ोतरी हो रही है और वे दुनिया के मुकाबले कितनी बेहतरीन और कामयाब जिंदगी जी रहे हैं हमें मिलने वाली ये आशीषें देखकर हमारे कुछ विरोधियों को परमेश्वर की लाक्षणिक स्वर्गीय ज्ञान के सामने झुकना पड़ेगा जिसके प्रतिनिधि आज धरती पर बचे हुए अभिषिक्त जनवरी हैं। उन्हें कैसे झुकना पड़ेगा चाहे अब नहीं तो भविष्य में ही सही इन विरोधियों को कबूल करना पड़ेगा कि परमेश्वर के संगठन का जो हिस्सा धरती पर है वे सचमुच स्वर्गीय संगठन का ही प्रतिनिधित्व करता है परमेश्वर इंसान की एक फितरत के बारे में कहता है निर्धन का पड़ोसी भी उससे घृणा करता है परंतु धनी के बहुतेरे प्रेमी होते हैं इसलिए परमेश्वर कहता है कि अपार सुख की कामना करो यह बात असिध इंसानों के मामले में कितनी सच है उनके अंदर स्वार्थ भरा होता है इसलिए वे गरीबों के बजाय हमेशा अमीरों के साथ होना पसंद करते हैं मगर एक अमीर इंसान के पास चाहे कितने ही दोस्त हो पैसे की तरह वे भी कुछ समय बाद पंख लगा उड़ जाते हैं इसलिए हमें न तो दूसरों पर पैसे लुटा कर ना ही अमीरों की चापलूसी करके उन्हें दोस्त बनाना चाहिए अगर यदि ईमानदारी से खुद की जांच करें तो हम पाते हैं कि हमें अमीरों की खुशामद करने और गरीबों को नीचा दिखाने की आदत है तो हमें क्या करना चाहिए हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि वेद मंत्र ऐसी तरफदारी की निंदा करती है यह बताता है जो अपने पड़ोसी को तुच्छ जानता वह पाप करता है परंतु जो दिन लोगों पर अनुग्रह करता वे धन्य होता है वह सबको श्रेष्ठ बनाने की बात करता है हमें ऐसे लोगों का लिहाज करना चाहिए जो मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं यह हम कैसे कर सकते हैं उन्हें संसार की संपत्ति देकर जिसमें खाना कपड़ा पैसा या सिर छिपाने की जगह देना और उनकी देखभाल करना शामिल है जो मुसीबत के मारों की मदद करता है उसे खुशी मिलती है क्योंकि लेने से देने में अधिक सुख है मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा यह सिद्धांत बुद्धिमान चतुर और मूर्ख दोनों पर लागू होता है चतुर इंसान भले काम करता है जबकि मूर्ख बुरे काम करने की साजिश रचता है बुद्धिमान राजा पूछता है जो बुरी युक्ति निकालते हैं क्या वे भ्रम में नहीं पड़ते जवाब है हाँ वे भटक जाते हैं परंतु भली युक्ति निकालने वालों से करुणा और सच्चाई का व्यवहार किया जाता है भले काम करने वाले दूसरों की नजरों में अच्छा नाम कमाते हैं साथ ही परमेश्वर की करुणा भी पाते हैं कड़ी मेहनत से सफलता मिलती है जबकि लंबी चौड़ी बातें करने और काम करने से नाकामी हाथ लगती है इस सच्चाई को वेद मंत्र पुरुषार्थ के इन शब्दों में बताता है परिश्रम से सदा लाभ होता है परंतु बकवाद करने से केवल घटी होती है बेशक यह सिद्धांत आध्यात्मिक मामलों पर भी लागू होता है जब हम परमेश्वर सेवा में कड़ी मेहनत करते हैं तो हमें अच्छे नतीजे मिलते हैं हम परमेश्वर के वचन की जीवन देने वाली सच्चाई बहुत से लोगों को सिखा पाते हैं परमेश्वर के संगठन में जो भी काम हमें सौंपा जाता है उसे बेहतर ढंग से पूरा करने से हमें खुशी और संतोष मिलता है बुद्धिमानों का धन उनका मुकुट ठहरता है परंतु मूर्खों की मूर्ता निरी मूर्ता है कि बुद्धिमानों को अपनी मेहनत से जो बुद्धि हासिल होती है वे उनके लिए धन के बराबर अनमोल है बुद्धि एक मुकुट की तरह उन्हें सम्मानित करती है दूसरी तरफ एक मूर्ख को सिर्फ मूर्खता ही हासिल होती है एक किताब के मुताबिक इस मंत्र वचन का यह मतलब भी हो सकता है कि जो धन का सही इस्तेमाल करते हैं अर्थात दान करते हुए उनका धन एक गहने की तरह उनका रूप निकालता है जबकि मूर्खों के हिस्से में सिर्फ मूर्खता होती है इस मंत्र का अर्थ चाहे जो भी मतलब हो मगर यह तय है कि एक बुद्धिमान मूर्ख के मुकाबले ज्यादा कामयाब होता है मंत्र आगे कहता है सच्चा साक्षी बाहूतों के प्राण बच है परंतु जो झूठी बातें उड़ाया करता है उससे धोखा ही होता है हालांकि यह बात अदालती मामलों में सुलहानी सच है मगर ध्यान दीजिए कि यह हमारी सेवा पर कैसे लागू होती है वेद मंत्रों के प्रचार शिष्य बनाने के काम में हम परमेश्वर के वचन की सच्चाई की साक्षी देते हैं हमारा साक्षी नेक दिल लोगों को झूठे धर्म के चंगुल से छुटकारा दिलाकर उनकी जान बचाती है अगर हम खुद पर और अपने सिखाने के तरीके पर हमेशा ध्यान देते रहे तो हम अपनी और अपने सुनने वालों की जान बचा पाएंगे इसलिए आगे हम यह काम जारी रखें साथ ही जिंदगी के हर दायरे में चतुराई से काम लें। मनुष्य अपने बहुत कर्म लोभ के वशीभूत होकर करता है जिसका कारण उसका अज्ञान होता है जैसा कि यह काल्पनिक कहानी कहती है एक समय दक्षिण दिशा में एक वृद्ध बाघ स्नान करके कुशों को हाथ में लिए हुए कह रहा था वो मार्ग के चलने वाले पथिकों मेरे हाथ में रखे हुए इस सुवर्ण के कड़क कड़ा को ले लो इसे सुनकर लालच के वशीभूत होकर किसी बटोही ने मन में विचारा ऐसी वस्तु सुवर्ण भाग्य से उपलब्ध होती है परंतु इसे लेने के लिए बाघ के पास जाना उचित नहीं क्योंकि इसमें प्राणों का संदेह है अनिष्ट स्थान बाघ इत्यादि से सुवर्ण कट सदृश अभीष्ट वस्तु के लाभ की संभावना होते हुए भी कल्याण होना न नहीं आता क्योंकि जिस अमृत में जहर का संपर्क है वे अमृत भी मौत का कारण है न की अमरता का किन्तु धन पैदा करने की सभी क्रियाओं में संदेह की, संदे की संभावना रहती ही है कोई भी व्यक्ति संदेहपूर्ण कार्य में बिना पग बढ़ाए कल्याण के दर्शन में असमर्थी रहता है हाँ फिर संदेहपूर्ण कार्य करने पर यदि वह जीता रहता है तो कल्याण का दर्शन करता है इस कारण से सर्वप्रथम मैं इसके वाक्य के तथ्य सत्य अत्य असत्य का परीक्षण करता हूँ वह उच्च स्वर में बोलता है कहाँ है तुम्हारा कंगन बाघ हाथ फैला कर है पथिक बोला मारने वाले तुम मैं कैसे विश्वास करूँ मुझे इतना भी लोभ नहीं है जिससे मैं अपने हाथ में रखे हुए सुवर्ण कंगन को जिस किसी रास्ता चलता अपरिचित व्यक्ति को दे देना चाहता हूँ परंतु बाघ मनुष्य को भक्षक है इस लोक को हटाया नहीं जा सकता अंध परम्परा पर चलने वाला लोक धर्म के विषय में गोवध करने वाले ब्राह्मण को जैसे प्रमाण मानता है वैसे उपदेश देने वाली कुठनी को प्रमाणता से स्वीकार नहीं करता अर्थात संसार कुठनी के वाक्य को धर्म के विषय में प्रमाण नहीं मानता हे युधिष्ठिर जिस प्रकार मरु प्रदेश में वृष्टि सफल होती है जिस प्रकार भूख से पीड़ित को भोजन देना सफल होता है उसी तरह दरिद्र को दिया गया दान सफल होता है प्राण यथात्मोभीष्टा तथा आत्मा भूतान दया कुरती साधु प्राण जैसे अपने लिए प्रिय हैं, उसी तरह अन्य प्राणियों को भी अपने प्राण प्रिय होंगे इस कारण से सज्जन जीवन मात्र पर दया करते हैं निषेध में तथा दान में सुख अथवा दुख मैं प्रिय एवं अप्रिय में सज्जन पुरुष अपनी तुलना से अनुभव करता है अर्थात मुझे किसी ने कुछ दिया तो हर्ष होता है यदि अनादर किया तो दुख होता है इस तरह मैं भी किसी को कुछ दूंगा तो हर्ष होगा निषेध करूंगा तो दुख होगा मातृवतारेशु पर परद्रवेशु लोष्टवत। आत्मवत्त सर्वभूतेशु यह पश्चिमी सपंडित जो पुरुष दूसरे की स्त्रियों को अपनी माता की तरह एवं अन्य के धन को मिट्टी के ढेले के समान तथा प्राण मात्र को अपने समान देखता है वे पंडित है अर्थात सत्य सत्य विवेक करने वाली बुद्धि वाला है और चंद्रमा जो आकाश में विचरता है अंधकार दूर करता है सहस्त्र किरणों को धारण करता है और नक्षत्रों में बीच में चलता है उस चंद्रमा को भी भाग्य से राहु ग्रस्त होता है इसलिए जो कुछ भाग्य ललाट में विधाता ने लिख दिया है उसे कौन मिटा सकता है यह बात वे सोच ही रहा था जब उसको बाघ ने माच डाला और खा गया इसी से कहा जाता है कंगन के लोग से इत्यादि बिना विचारे काम कभी नहीं करना चाहिए